नद हो क्या था पूरा टू नदी समृद्ध हुए चलेगा टू की संज्ञा करने के लिए सूत्र है आदिर इंटू डब आदि ही भिन्न पदे है इंटू डब इू और डू आदि में कहीं इ हो इ मिलकर इ अथवा टू अथवा डू टू नदी समृद्धि में टू है डुक धातु डू है इ इ है ये कोई इमेद धातु ने इमेदा स्नेहा ने और ना है कि लक्ष्मी के पढ़ा देखा इसमें इतरा इमिधा इंसिदा इस धातु एक ई की इत संज्ञा हो जाएगी ये तो बहुचन है कि तो आदि एक ओन कर दिया सामान्य आदि कोई हो ई हो आदि इं आदि टू हो आदि डू हो, हो, हो। उपय धातु आद्या ए ते इत धातु के आदि एते ई टू और डू इनकी संज्ञा हो जाएगी तो तत्स्य लोक से लुप्त हो जाएगा टू नदी समुद्र में टू की संज्ञा आने पर क्या रहेगा नदी में जो इकार है उसकी भी इिति संज्ञा है उपदेश जन्मनाशिकसोप हो जाएगा तो क्या बचेगा नद ये धातु का टू इति संज्ञा है? इसको ट्वीट कहा जाएगा इकार इत संज्ञा है? इसलिए इदित भी कहा जाएगा इदित ट्वीट है इदितो नुम धातु हो ईदित धातु नुम जो धातु इदिते उसको नुम हो जाएगा इदिते तो उनसे नुम नुम का मकार हल अंत्यम उकार उचारने के लिए मृद चुन त्यात्त पर सूत्र से नद नद का उकार के बाद आ जाएगा नुम आकार के बाद रहेगा नंद हो जाएगा नंद धातु हो गया तिप सप नंदती बोलो रूप नंदती, नंदती। हम्म इधर दो इधर तीन इधर आज उधर एक हैं है, है बोलो नंदती, नंदती। में नंद ना, नंद अः नल किसूत्र से होगा बोलो सब नल का रेगा अ द्वित करने के सूत्र क्या है पूर्व के अभ्यास संज्ञा के सूत्र से आगे सूत्र लगेगा अभ्यास में क्या रहेगा नंद अ नंद बने गया अतुस में क्या बनेगा नु आगे नंदु थी सूत्र क्यारो बनेगा आगे उत्तम प्रशेक में नंद कितने बना तीन ननंद तीन बनता है वामे, हाँ सुर से बोला, वामे में पूछा वामे रूपए बनता है क्या बनेगा हाँ बोलो ननंद एट दरिगो कितने स्थान में? एट दरिगो दरिगो होता है कितने स्थान में? हैं? एक? कितने स्थान में दरिगो होता है? एक कौन? दरिगो होता है? हाँ बोलो ठीक से बोलो। नं में क्या ऑनलाइन बने गया हम्म कौन सा लकार लकार तो पता नहीं कौन सा लकार नहीं? नहीं? नहीं करना ऐसा एक्टिंग नहीं करना यदि मुख से निकला चुप करना ऐसे करके डर देखा हम कर तो हम डरते हैं ऐसे करते ऐसे करते ऐसे नहीं करना बिना पूछे बोल देना फिर दे, दे, देखा है कि हम डरते हैं ऐसे करना मुँह कैसे कर रखना ये सब उसको ठाधु के लिए सकते नहीं खानती नहीं बिना पूछे नहीं बोलना और यदि बोल गया तो बोल दिया कोई बात नहीं अब मुँह ऐसे छिपा कर रखना ऐसे कर देना दर और एक ऐसे कहीं बोल ऐसे कर दे जैसे डर गया लोट लगा ये रोलो लंग असिवलोर नंदू कह रहा है लुंग लूट लगा बोलो आगे अर्चक पूजा हम अर्चक में अकार इस के अंतिम अर्चक अच्छा के आगे अः उपदेश जमुना चिकित तत्व हो तीप साप हो जाएगा क्यारो बनेगा अर्चती बनिया इसको कर्ता को मिलाकर बोलो स चत हो तेर चंती तमर चसी लेट लगा चशी लिट लग रहा है कि सूत्र से अभ्यास में क्या रहेगा अभ्यास में अः क्या रहेगा अः क्या रहेगा बोलो ठीक से रहेगा नहीं बोलो क्या रहेगा अर्ज है देते होने के बाद क्या देता होगा किसको देता होगा धातु को मतलब क्या बोलो ना तो अर्ज को देता होगा ना देते हो किसको होगा तो अभ्यास में क्या है अर्ज है फिर सूत्र लगेगा प्रभा सौला दिशे सह तो अभ्यास में अभी किसका लूप होगा क्या रहेगा और रहेगा आगे बाकी क्या चला गया अभ्यास में क्या रहा अह क्या सूत्र लगेगा सूत्र अत तो आधे आधे अत तो को हो जाएगा देखो आ अ आगे सूत्र लग जाएगा तस्मान नुड़ नोट द्विह अत आधे सूत्र निकालो देखो ये तस्वान रोड द्विहल के पूर्व सूत्र है अतध लगने के बाद उसकी सूत्र होता है तस्वान रोड द्विहल किन्तु द्विहल हो तो तस्माध का दीर्घ होता है औतारद से दीर्घ होने के बाद द्विहल हो दो हलो हो तो अत सात गोहल है इसलिए वो सूत्र वहाँ नहीं लगा अर्च में दो हल दो कौन से रह क्या हल है चो तो हल होने से नूट आगम होगा द्वि हलो धातुर दीर्घता नूट सियात दो हल होने से दीर्घ भूत दीर्घ होने के बाद नूट हो जाएगा परस्य पर दीर्घ भूता परस्य दीर्घ हो गया किसको अभ्यास में आ हो गया उसके पर कौन है अर्च का अ को हो जाएगा नूट अर्च को नूट होगा तो आदि अंत टा के तू अर्च के आदि में नूट करेगा रहेगा न तो क्या रू आनर्च आगे प्रत्यय अ क्या रू बनेगा आनर्च।, आनर्च आनर्च में आ कैसे हुआ दीर्घ न कहा से आया अन में अंत में हैं? कहा से हैं? नल का प्रत्यय क्या है नल काओ इसमें नल का है, है। दूसरा या तीसरा हैं? क्या ढूंढते हो प्रत्यय कुछ हाथ में ना? नहीं नौ क्या का जाएगा? नल, आनर्च आनर्स मानेगा सिने आगे आगे बोलो आनर्च आनर्च आनर्च आनर्च आनर्स आनर्स लुटलकार कार बोल सकते हो क्या नाम पुजारी लूट लकार बोलो नहीं लूट लकार कौन बोलेगा अब बोलो नहीं नहीं हाँ दो आप बोलो कैसे दो इराइन में इराइन में तीन छोड़ करके दो बोलो नहीं इधर तीन छोड़ करके दो माता बोलो विसर्ग तो नहीं ना विसर्ग गए अंतिम बोलो इसमें विसर्गे है गया नहीं कोई नहीं गए ये दो छोड़ करके हाँ बोलो विसर्ग कहाँ है तो बोलो अर्चित श्याम विसर्ग तो नहीं बोलो विसर्ग कहाँ अरचित श्याम बोलो फिर हाँ हाँ बोलो और विसर्ग है तो बोलो और कहीं विसर्गे है हाँ बोलो दो छोड़ करके विसर्ग और कहीं है क्या नहीं अंतिम विसर्ग नहीं बोलो कहाँ जाए विसर्ग जोर से हम्म दो रुपए है ना अर्चिस से तो विसर्ग है हाँ ये लाइन में वाले आप छोड़ छोड़ो बोलो अर्चिस बोलो कौन सा अलाकार है आगे कौन सा लोटो हाँ बोलो आगे कौन सा लकार लॉन्ग लकार धातु को ऑट आगम होगा या नहीं ऑटागम हो गया नहीं मेरा प्रश्न ऑट आगम नहीं उसमें आठ क्यों कहना ऑटागम हो गया या नहीं ऑट आगम को प्राप्त ऑटागम तो प्राप्त है उसके बाद करें क्या सूत्र आठ आगम होगा धातु अ आ, आ, आ, तो। आ, ओ, आ उसके पहले आ क्या सूत्र हो गया आठसु आर्च और सब तीप इतर से हर चत बनेगा बोलो आरचत चत हर तो उत्तम से कोच हाँ बोलो, बोलो। इसको दीर्घ आर चत आर चाबा में दीर्घ है क्या अर चा में दीर्घ है दीर्घ है दीर्घ कैसे होगा बोलो ठीक से जिससे सुने य दीर्घ कैगा तो है बोलो ना हाँ ऐसे बोलो फिर बोलो परम, हाँ क्या लगा रहा बोलो परम परमानंद आगे बोला तो अर्चता नहीं अर्चता क्या आर्च अर्च अरे बिजली बोलो जी सुनना बिजली का भी सुनना नहीं नाम है अर्चत क्या अर्चता अर्चेत एक और लंबा कर बनना है दीर्घ होता है अर्चत नहीं अर्चेत अर्लिंग बोलो को अर्ची बोलो देवान दे बोलो लूंग बोलो अर्चित हाथों ही आर्चिक से हो गया अर्चित केर्चित अर्चित के, से आर्ची, आ, आर्ची के से क्या लगा हाँ ठीक है आठ हजार दिनाम अठर से बुद्धि होगी और बदाब से वृद्धि होती है नहीं बदा बजे हलंतर से आ गया सूत्र नहीं? नहीं है अच्छा नहीं है अभी आगे आने वाला है अच्छा सिंची बोझ भी नहीं नहीं है ठीक है आठ बजे आते नाम आठ से वृद्धि हो जाएगा, जाएगा। क्या रो बनेगा अर्चे थी हाँ बोलो इतना अर्च हम्म सब बोलो रिंग लगा रहा बोलो आरच है ना आरचा हम्म बोलो दोनों लाइन बोलो बोलो नहीं नहीं जो से बोलो आर चीज नहीं नीता बोलो नीचे क्यों देखो थे अरे बोलो देखो नीचे हाँ काल कितने धातु हो गए थे एक ही दातो कौन नदा। एक ही दातो हाँ इसका एक एक रूप लेखो मध्यम पुरुष एक हो जाए सब लोग क्या एक एक रूप मध्यम पुरुष एक हो जाए ना क्या बो बोलो नाद क्या था तो आगे ब्रजा ब्रजा गम अकारित संगदेश जम न सब करो क्या बनेगा बोरे सो ब्रज लकार में ब्रज को दी तो हो जाएगा अभ्यास में क्या रहेगा हलाय से सोने के बाद व ब्रज अगर अ ब्रज के अकार को वृद्धि करने के लिए सूत्र क्या है अतधाया व्राज बन जाएगा अतधा और कहाँ लगेगा उत्तम प्रशे क्वन नहीं नित्य विकल्प क्या सूत्र विकल्प।, विकल्प।, विकल्प करने के लिए विकल्प। ये विकल्प से अतधा लगाता है और विकल्प से क्या करेगा नित्य का नीत होगा तो बताया लगेगा तो और नीत नहीं हुआ तो? तो, तो तो क्या रूप बनेगा उत्तम पुरुषेक हो जाने ब तो राजा बबू और कहीं लगेगा तो बताया अरे तो और कहाँ लगेगा प्रश्नता और दो जगह लगेगा अरे दो स्थान हो जाने के बाद बहुत कहीं लगेगा प्रथम पुरुषेक हो उत्तम पुरुषेको हो गया और कहाँ लगेगा और कहीं नहीं इसमें ये लग जाएगा अतः कल मध्य न आधे शादी लिटी क्यों नहीं लगेगा असंय तो है हाँ वो असंत तो ये संयुक्त है तो नहीं तो फिर क्या बनेगा बोलो बबराज बबराज खाली चेयर सेट लगा कर भी बोला थाली चेयर सेट लगे ना नहीं नहीं लग गया फिर वो बोलो बोलना पड़ता है क्या <laughs> किस किस को बिना बोले चल जाता है <laughs> बोलो फिर बोलो <laughs> हो हो गया हाँ हो गया बोलो तो तो। बोलो नहीं क्यों मतलब मी सो ब बोलो बोलो बोलो लुमला कारिंग में सत्य लगेगा वध व्रज हलंत्याच ऐसा अचु वृद्धि सिचि परसमी पदेशु व्रज हल्य अच इनके अचुक वृद्धि होगी सिचि परसमी पद हो तो वृद्धि होने पर ब्रज में आपको आ हो जाएगा अपराजित ईट आगे मौका इसमें तिप में और कहाँ क्यार बनेगा सिप में क्या रूप बनेगा अब्राजी ही टीपी क्या बनेगा और कहाँ ईत्या होगा हैं नहीं होगा वृद्धि कहाँ कहाँ होगी सौ रुपए में रो बोलो बोलो यहां देखो इसमें बध ब्रज हलंत से दिया हलंत कहेंगे तो बज धातु ब्रज धातु भी हलंत है फिर भी हलंत वाला से कहा इसलिए नेट करके जो निषेध होगा इराद उसी चीज आगे कि हलंत को निषेध करेगा बधब्रज को निषेध नहीं करेगा आगे बताएं ओम नेता बसा